अध्याय पंद्रह अंधेरा जंगल इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था फिल्च उन्हें पहली मंजिल पर प्रोफेसर मैकोनिकल की स्टडी में ले गया जहां वे बैठ गए और एक दूसरे से कुछ बोले बिना इंतजार करने लगे हर कांप रही थी लंबी मनगढ़ंत कहानियां बचने के उपाय और बहाने हेरी के दिमाग में एक दूसरे से टकराते रहे परंतु हर बहाना दूसरे से कमजोर नजर आ रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस बार संकट से कैसे दूर होगा वे बुरी तरह फंस चुके थे उनसे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे हो गई कि वे अदृश्य ही भूल गए घूमने में में के बारे में कोई बहाना नहीं सुनेगी सबसे ऊंचे खगोशास्त्र के टावर पर जाने की तो बात ही छोड़ दे जहां क्लास के अलावा जाना हमेशा मना था इसमें नॉर्बर्ट और अदृश्य चोगे को भी जोड़ दे तो वे लोग अपने संदूक पैक कर सकते थे क्या हैरी को ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था वह गलत था जब प्रोफेसर मैगोनिकल आई तो नेवल भी खोच मैं, मैं रहा था दरअसल मैंने मैल को कहते सुना था कि वो तुम्हें पकड़ने वाला है वो कह रहा था कि तुम्हारे पास ड्रैग हैरी ने नेविल को चुप करने के लिए अपना सिर तेजी से हिलाया परंतु प्रोफेसर मैगोनिकल ने देख लिया जब वे उन तीनों के सिर पर खड़ी हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे उगलने वाली उम्मीद नहीं थी खगोलशास्त्र के, के एक बज रहे, आपको अपनी सफाई में क्या कहना है यह पहली बार था जब हरमाइनी किसी टीचर के सवाल का जवाब नहीं दे पाई वो अपनी चप्पलों की तरफ घूर रही थी और किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी मेरे ख्याल से मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ होगा प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा इसे समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है, आपने के बारे में कोई है। मुझे लगता है आपको इस बात में मजा आया होगा की लॉन्ग बॉटम ने भी यह कहानी सुनी और उस पर विश्वास कर लिया हैरी ने नेवल की तरफ देखा और उसने आंखों ही आंखों में इशारे में उसे बताने की कोशिश की यह सच नहीं था क्योंकि नेवल स्तब्द खड़ा था उसे जैसे चोट पहुंची हो बेचारा हैरी जानता था कि उन्हें चेतावनी देने के लिए अंधेरे में ढूंढने में उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा मैं बहुत दुखी हूं प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा एक ही रात में चार विद्यार्थी बिस्तर से बाहर थे मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी और आप, मिस ग्रेंजर, मुझे लगता था कि आप समझदार है जहां तक आपका सवाल है, Potter, मैं सोचती थी, आपके लिए रखता होगा आप तीनों को डिटेंशन मिलेगा हाँ आपको भी मिस्टर लॉन्ग बॉटम कोई भी चीज आपको रात को स्कूल के बाहर घूमने का अधिकार नहीं देती खासकर इन दिनों यह बहुत खतरनाक है और गुरुद्वार के पचास पॉइंट कम हो 50 के मुंह से से निकल गया। उनकी बढ़त बढ़त खत्म हो जाएगी, वह जो से पिछले मैच सांस ले रही थी प्रोफेसर प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकती पॉटस मुझे मत बताओ की मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं अब आप सब अपने बिस्तर पर जाए मुझे पहले कभी गरुद्वार के विद्यार्थियों पर इतनी शर्म नहीं आई 150 पॉइंट कम हो गए इससे गरुड़द्वार आखिरी स्थान पर आ गया एक ही रात में उन्होंने गरुड़द्वार के हाउस कप जीतने की सारी संभावना समाप्त कर दी हैरी को लगा जैसे उसके पेट की तली गायब हो गई हो वे लोग इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे हैरी सारी रात नहीं सो पाया वह सुन रहा था कि नेविल अपने तकिये में घंटों सुबकता रहा हैरी नहीं जानता था कि उसे सांत्वना देने के लिए उससे क्या कहा जाए वह जानता था की उसकी तरह नेविल भी सुबह होने से डर रहा था क्या होगा जब गरुद्वार के बाकी विद्यार्थियों को उनकी करतूत का पता चलेगा हाउस तो गरुद्वार के विद्यार्थियों को लगा जैसे कहीं कोई गड़बड़ हो गई है कल से आज के बीच में उनके डेढ़ सौ पॉइंट अचानक कम कैसे हो गए और फिर कहानी फैलना शुरू हो गई हैरी पॉटर मशहूर हैरी पॉटर दो कुरिश मैचों के उनके हीरो ने यह सारे पॉइंट गंवाए थे उसने और फर्स्ट ईयर के दो अन्य मूर्ख विद्यार्थियों ने स्कूल में सबसे लोकप्रिय और प्रशंसीय छात्रों में से एक होने के बजाय अबहरी को अचानक सबसे ज्यादा नफरत की निगाह से देखा जाने लगा यहाँ तक कि चील और मेहनत कश के विद्यार्थी भी उसके खिलाफ हो गए क्योंकि सभी चाहते थे कि नागशक्ति हाउस अपनी आवाज धीमी रखने का कष्ट भी नहीं करते थे दूसरी तरफ नागशक्ति के विद्यार्थी उसके पास से गुजरते समय ताली और सीटी बजाते थे तथा खुश होकर कहते थे धन्यवाद पॉटर तुमने हमें जिता दिया केवल रॉन ने उनका साथ दिया सब इस बात को कुछ हफ्तों में भूल जाएंगे फ्रेड और जॉर्ज ने भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट गंवाए हैं और लोग फिर भी उन्हें पसंद करते हैं परंतु उन्होंने एक ही झटके में 150 पॉइंट कभी नहीं गवाएंगे है ना हैरी ने दुखी होकर कहा हाँ, ये बात तो है रॉन ने स्वीकार किया नुकसान की भरपाई करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी परंतु हैरी ने कसम खाई की वह आगे से उन चीजों में कभी अपनी टांग नहीं फंसाएगा जिनसे उसका कोई लेना देना ना हो अब इधर उधर छुप जासूसी करना बंद उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो वुड के पास गया और उसने कहा कि वु क्वेडिश टीम से इस्तीफा देने को तैयार है इस्तीफा? वुड क्या फायदा होगा? अगर हम में नहीं जीतेंगे, तो इन पॉइंट्स को दोबारा कैसे जीत पाएंगे परंतु तो यहाँ तक कि क्वेडिज का मजा भी अब खत्म हो गया था प्रैक्टिस के दौरान बाकी की सारी टीम हैरी से बात नहीं करती थी और अगर उन्हें उसके बारे में कुछ कहना होता था तो उसे वे खोजी कहकर बुलाते थे हर्माइनी और नेविल भी दुख झेल रहे थे। उनका हाल हैरी जितना बुरा तो नहीं था क्योंकि वे उतने लोकप्रिय नहीं थे परंतु उनसे भी कोई बात नहीं करता था हर्माइनी ने क्लास में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बंद कर दिया और वह सिर नीचा करके शांति से अपना काम करती रहती थी हैरी लगभग खुश था कि परीक्षाएं अब ज्यादा दूर नहीं थी उसे जो ढेर सारा रिवीजन करना था, उसकी वजह से उसका ध्यान अपने दुख पर से हट गया वह रौना हमारी इकट्ठे रहते थे देर रात तक पढ़ते थे और जटिल जादुई काढ़ों के तत्व याद करने की कोशिश करते थे सब मोहन और मंत्रों को कंठस्थ करते थे तथा जादुई खोजों और पिशाच विद्रोहों की तारीखें रखते थे फिर परीक्षा शुरू होने के लगभग एक हफ्ते पहले दूसरों के मामले में टांग न फंसाने के हैरी के नए संकल्प का अचानक हुआ। एक दोपहर लाइब्रेरी से अकेले वापस लौटते समय, उसने आगे वाले क्लासरूम में किसी के सुबकने की आवाज सुनी जब वो पास गया तो उसने कुरेल को बोलते सुना नहीं नहीं दोबारा नहीं प्लीज ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे धमकी दे रहा हो हैरी थोड़ा और पास गया ठीक है ठीक है उसने कुरेल को सुबकते सुना अगले ही पल कुरेल अपनी पगड़ी सीधी करते हुए क्लासरूम से तेजी से बाहर आया उसका चेहरा पीला था और ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने ही वाला हो वो नजरों से ओझल हो गया हैरी को नहीं लगा कि कुरिल ने उसे देखा था उसने तब तक इंतजार किया जब तक कुरिल के कदमों की आवाज सुनाई देना बंद नहीं होगी फिर उसने क्लासरूम में झांका। वह खाली था परंतु दूसरी तरफ का दरवाजा थोड़ा खुला था हैरी उसकी तरफ आधी दूरी तक चलकर गया परंतु तभी उसे याद आया कि उसने दूसरों के मामले में टाँग न फंसाने की कसम खाई थी बहरहाल वह बारह पारस पत्थर दाव पर लगा कर कह सकता था कि स्नेप अभी अभी उस कमरे से बाहर गया होगा और हैरी ने अभी जो सुना था उसके बाद स्नेप की चाल में नई लचक आ गई होगी ऐसा लग रहा था जैसे कुरिल ने आखिरकार हार मान ली थी हैरी वापस लाइब्रेरी में गया जहां हरमाइनी रॉन की खगोल की परीक्षा ले रही थी हैरी ने उन्हें बताया की उसने क्या सुना था स्नेप ने आखिर उसे मना ही लिया रॉन ने कहा अगर कुरिल ने उसे बता दिया है कि के रॉन के ने, ने, ने अपने चारों तरफ लगी हजारों किताबों की तरफ देखते हुए कहा मैं शर्त लगा सकता हूँ की यहाँ पर कोई ऐसी किताब होगी जिसमे यह लिखा होगा की तीन सिर वाले दैत्यकार कुत्ते को पार कैसे किया जाए तो अब हम क्या करें हैरी रॉन की आंखों में एक बार फिर रोमांचक अभियान की चमक आ गई परंतु हैरी के जवाब देने से पहले ही हरमाइनी ने जवाब दिया डबल डोर के पास जाओ यह काम हमें सदियों पहले करना चाहिए था अगर हम अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यह तय है कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हैरी ने कहा कुरेल इतने डरे हुए हैं कि वे हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे को तो सिर्फ इतना कहना है कि उसे क्या मालूम दैतिक किस तरह हैलोवीन के दिन अंदर आया और वह उस दिन तीसरी मंजिल के आसपास गया ही नहीं तुम्हें क्या लगता है लोग किस पर भरोसा करेंगे उस पर या हम पर यह किसी से भी नहीं छुपा है कि हम उससे नफरत करते हैं डबल डोर सोचेंगे कि हमने स्नेप को निकलवाने के लिए यह कहानी गढ़ी है फिर भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा चाहे इस पर उसकी जिंदगी भी दाव पर लगी हो क्योंकि स्नेप के साथ उसकी दोस्ती है और वह तो यही सोचेगा कि हमें पारस पत्थर या फ्लफी के बारे में मालूम ही नहीं होना चाहिए हमें बहुत से स्पष्टीकरण देने पड़ेंगे हरमानी को तो विश्वास हो गया पर रौन को नहीं हुआ अगर हम थोड़ी खोजबीन करें नहीं हैरी ने सपाट लहजे में कहा हम पहले ही बहुत खोजबीन कर चुके हैं उसने बृहस्पति का नक्शा निकालकर अपनी तरफ खींचा और उसके उपग्रहों के नाम याद करने लगा अगली सुबह हैरी हमाइनी और नेवल को नाश्ते की टेबल पर चिट्ठियां मिली सभी में एक ही बात लिखी थी आपका डिटेंशन आज रात 11 बजे शुरू होगा प्रवेश हॉल में मिस्टर फिल्ड से मिलें। प्रोफेसर एम मेगोनिगल पॉइंट गंवाने के बवाल में हैरी यह भूल ही गया था कि उन्हें डिटेंशन भी करना था उसे लग रहा था कि शायद हरमाइनी यह शिकायत करेगी कि इस वजह से रिवीजन की एक, चली जाएगी। ने एक भी शब्द नहीं कहा हैरी की ही तरह वह मिलनी ही चाहिए थी उस रात को ग्यारह बजे उन्होंने हॉल में रॉन से विदा ली और नेवेल के साथ नीचे प्रवेश हॉल में गए फिर वहां पहले से ही था और मेल्फॉय भी हैरी यह भूल गया था कि मेलफॉय को भी डिटेंशन मिला था मेरे पीछे आयाओ फिल्च ने एक लैंप जलाते हुए कहा और उन्हें बाहर ले गया मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम लोग दोबारा स्कूल का नियम तोड़ने से पहले दो बार सचोगे है ना वो कहता रहा और उनकी तरफ बुरी निगाहों से घूरता रहा और हाँ अगर मुझ पर छोड़ा जाए तो कड़ी मेहनत और कष्ट सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं बड़े अफसोस की बात है कि अब सजा के पुराने तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता आपको कुछ दिनों के लिए कलाइयों से जंजीर उल्टा कर दिया जाता था मेरे ऑफिस में अब भी जंजीरें रखी हैं और मैं उनमें तेल लगाता रहता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके ठीक है हम चलते हैं और हाँ भागने के बारे में सोचना भी मत अगर तुमने ऐसा किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा वे अंधेरे मैदान के पार जा रहे थे जोर-जोर से सांसें ले रहा था। हैरी सोच रहा था कि न जाने कौन सी सजा उन्हें मिलने वाली है वह सचमुच भयानक सजा होगी खुश नहीं दिख रहा होता चांद चमक रहा था परंतु उसके सामने से उड़ते बादलों की वजह से वे बार बार अंधेरे में छुप जाते थे सामने हैरी को हैग्रेड की झोपड़ी की खिड़कियों में रोशनी दिख रही थी तभी उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी या तुम फिल्च जल्दी आओ हम तत्काल तो बोला लगता है तुम सोच रहे हो कि तुम उस मूर के साथ मजे करने जा रहे हो दोबारा सोच ल छोकरे तुम जंगल में जा रहे हो और मुझे विश्वास है की तुम लोग साबुत वापस नहीं आ पाओगे कर नेविल के मुंह से आ निकल गई और बैलफआ चलते चलते एकदम रुक गया जंगल उसने दोहराया जा जानवर होते हैं मैंने सुना है आदम भेड़िए भी नेविल ने हरी के दुशाले का सिरा पकड़ा और ऐसी आवाज निकाली जैसे उसका गला रूंध गया हो यह तुम्हारी समस्या है फिल्स ने कहा जिसकी आवाज खुशी के मारे उछल रही थी उन आदम भेड़ियों के बारे में तुम्हें नियम तोड़ने से पहले सोचना चाहिए था है ना? अंधेरे में उनकी तरफ गया। उसने कहां हो, हो चुका है तुम ठीक तो हो रही है इनसे इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं करता फिल्च ने ठंडे लहजे में कहा यह मत भूलो की इन्हें यहाँ सजा देने के लिए लाया गया है इसलिए तुम्हें देर हो गई क्यों हैग्रेट ने फिल्च की तरफ गुस्से से देखा इन्हें भाषण दे रहे थे यह तुम्हारा काम नहीं है तुमने अपना काम कर दिया है अभी हमारे हवाले कर दो मैं सुबह वापस आऊंगा इनके शरीर के जितने टुकड़े बचेंगे उन सब को वापस ले जाऊंगा उसने कुटीलता से आगे कहा, फिर वो मुड़ा और महल की तरफ चल दिया उसका लैंप अंधेरे में रह हुआ दूर होता जा रहा था मेल्फो हैग्रिट की तरफ मुड़ा मैं अंधेरे जंगल में नहीं जाऊंगा मेल्फोय बोला और हैरी सुनकर खुश हुआ कि उसकी आवाज में दहशत साफ झलक रही थी अगर तुम्हें हॉगवर्ड्स में रहना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा ने गुस्से से कहा, तुमने गलती की है और तुम्हें उस गलती की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परंतु नौकरों का काम है यह विद्यार्थियों का काम नहीं है मैंने सोचा था कि हमें कुछ लाइनें लिखनी होंगी या ऐसा ही कुछ करना होगा अगर मेरी डैडी को पता चल जाए कि मैं यह कर रहा हूँ तो, तो वे तुमसे यह कहेंगे कि हॉगवर्स में ऐसा ही होता है लाइन लिखना इससे किसी का क्या फायदा होगा तुम्हें कुछ उपयोगी काम करना होगा वरना को छोड़कर जाना होगा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें स्कूल से बाहर निकलते देखना चाहते हैं तो तुम वापस लौट जाओ और अपना सामान पैक कर लो चलो मेल्फो अपनी जगह से नहीं हिला उसनेग्रिड की तरफ गुस्से से देखा परंतु फिर अपनी निगाह झुका ली तो फिर ठीक है, है। हैग्रिट ने कहा अब ध्यान से सुनो क्योंकि हम आज रात को जो करने जा रहे हैं वो खतरनाक है और हम नहीं चाहते कि किसी को कुछ नुकसान पहुंचे कुछ देर हमारे पीछे पीछे ही चलो वह उन्हें जंगल के सिरे तक ले गया अपने लैम्प को ऊंचा उठाकर उसने एक संकरी घुमावदार पगडंडी दिखाई जो घने काले पेड़ों में गुम हो रही थी जब वे जंगल की तरफ देख रहे थे तो हल्की हवा ने उनके बाल ऊपर उठा दिए यहा देखो हैग्रेट ने कहा जमीन पर पड़ी यह चमकदार चीज देख रहे हो चांदी जैसी यह यूनिकॉर्न का खून है जंगल में एक यूनिकॉर्न है जिसे किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है एक सप्ताह में यह दूसरी बार हुआ है पिछले बुधवार को हमें एक यूनिकॉर्न मरा हुआ मिला था हमें जाकर बेचारे घायल यूनिकॉर्न को खोजना है शायद हमें उसे उसके कष्ट से मुक्ति दिलाना पड़े और क्या होगा अगर यूनिकॉर्न को जिसने घायल किया है वो हमें पहले खोज ले मेलफॉय ने कहा जो अपने डर को अपनी आवाज से दूर नहीं रख पा रहा था अगर तुम हमारे अफेंग के साथ हो तो जंगल में रहने वाली कोई भी चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी है कहा और पगडंडी पर ही रहना ठीक है अब हम दो दलों में बच जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में इस खून की लकीर का पीछा करते हैं हर तरफ खून फैला है कम से कम पिछली रात से यह यूनिकॉर्न इधर उधर घूम रहा होगा मैं फैंग के साथ जाऊंगा मेरफोन ने फैंग के लंबे दांत देखकर जल्दी से कहा ठीक है परंतु हम तुम्हें चेतावनी दिए देते हैं ये डरपोक हैग्रेट है। है ने कहा तो हम हैरी और हमाइनी एक तरफ जाते हैं और ड्रेको नेवेल और फेंग दूसरी तरफ और सुनो अगर किसी को यूनिकॉर्न मिल जाए तो वह हरी चिंगारिया निकाल देगा ठीक है अपनी छड़ी उठा लो और अभी अभ्यास करो इस तरह और अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए तो वह लाल चिंगारिया निकालेगा और हम लोग उन्हें ढूंढ लेंगे इसलिए सावधान रहना अब हम चलते हैं जंगल काला और शांत था थोड़ा अंदर जाकर वे पगडंडी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां से दो रस्ते निकलते थे हैरी हबाइनी और हैग्रिड बाएं रास्ते पर चले गए जबकि और फेंग रास्ते पर वे खामोशी से चलते रहे उनकी निगाहें धरती पर जमी हुई थीं कभी कभी-कभार चांद की रोशनी ऊपर की शाखाओं के बीच से दिख जाती थी और गिरी हुई पत्तियों पर पड़े चांदी जैसे नीले खून को चमका देती थी हैरी ने देखा कि हैग्रिड बहुत परेशान लग रहा था क्या कोई आदम यूनिकॉर्न को मार सकता है? हैरी ने पूछा आदम भिड़िया तेज नहीं होते हैग्रिड ने कहा यूनिकॉर्न को पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि वे शक्तिशाली जादुई प्राणी होते हैं हमने इससे पहले कभी किसी यूनिकॉर्न के घायल होने के बारे में नहीं सुना वे लोग पेड़ के के ठूंठ पास से गुजरे हैरी को बहते हुए पानी की आवाज सुनाई दे रही थी कहीं आसपास की कोई धारा बह रही होगी घुमावदार पगडंडी पर यहाँ वहा यूनिकॉर्न के खून के धब्बे अब भी दिख रहे थे तुम ठीक तो हो हरमाइनी है चिंता मत करो अगर वो इतनी बुरी तरह घायल है तो वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता और फिर हम उसे जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाओ हैग्रेट ने हैरी और हमाइनी को पकड़ा और उन्हें पगडंडी से हटाकर बलूत के एक ऊंचे पेड़ के पीछे छिपा दिया उसने एक तीर निकालकर अपने धनुष पर लगाया और धनुष उठा तीर चलाने के लिए तैयार हो गया वे तीनों सुनते रहे पास ही में कोई गिरी हुई पत्तियों के ऊपर फिसलता हुआ आ रहा था ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई चौगा जमीन पर घिसट रहा हो हैग्रिट अंधेरी पगडंडी पर देख रहा था परंतु कुछ पल बाद आवाज धीमी होती हुई गायब हो गई हम जानते थे वह बुदबुदाया पर कोई है, जिसे यहां नहीं होना चाहिए कोई आदम भेड़िया हैरी ने सुझाव दिया न तो ये आदम भेड़िया है न ही यूनिकॉर्न हैग्रिट ने उदासी से कहा ठीक है हमारे पीछे आओ परंतु जरा संभल वे लोग और ज्यादा धीमे चलने लगे हल्के से हल्की आवाज पकड़ने के लिए उनके कान सतर्क थे अचानक सामने वाली खाली जगह से कोई निश्चित रूप से हिला कौन है बोला। सामने आओ, हमारे पास हथियार है। और खाली जगह में से कोई सामने आया क्या यह आदमी था या फिर घोड़ा कमर तक वह आदमी था जिसके लाल बाल और दाढ़ी थे परंतु उसके नीचे उसका चमकदार शरीर घोड़े जैसा लाल भूरा था और पीछे एक लंबी लाल पूछ थी हैरी और के जबड़े लटक गए अच्छा तो तुम हो रोनन हैगरेट राहत की सांस लेते हुए बोला कैसे हो वह आगे बढ़ा और उसने सेंटोर से हाथ मिलाया गुड इवनिंग हैगरेट रोनन ने कहा उसकी आवाज गहरी और दुख भरी थी क्या तुम मुझ पर तीर चलाने वाले थे बहुत सावधान रहना पड़ रहा है रोनन हैगरेट ने अपने धनुष को थपथपाते हुए कहा इस जंगल में कोई बहुत बुरी चीज घूम रही है अरे हाँ यह हैरी पॉटर है और यह है हर्माइनी ग्रेंजर स्कूल के विद्यार्थी और यह है रोनन एक सेंटो हमने देख लिया था हर्माइनी ने धीरे से कहा गुड इवनिंग रोनन ने कहा तो तुम लोग विद्यार्थी हो और तुम स्कूल में बहुत कुछ सीखते होगे है ना आ, थोड़ा बहुत हरमायनी ने ऐसा हुए कहा थोड़ा बहुत यह तो बहुत अच्छी बात है रोनन ने आ भरते हुए कहा उसने अपना सिर पीछे की तरफ किया और आसमान की तरफ भूरा मंगल ग्रह रात बहुत चमक रहा है यूनिकॉर्न घायल हो गया है तुमने कुछ देखा रोनन ने तत्काल जवाब नहीं दिया वह बिना पलक झपकाए ऊपर की तरफ देखता रहा और उसने तुम्हारा आ भरी हमेशा निर्दोष लोग ही पहले शिकार होते हैं उसने कहा ऐसा सदियों से होता आ रहा है यही अब हो रहा है हाँ हैगरेट ने कहा परंतु तुमने कुछ देखा होगा रौनक कोई असामान्य चीज जब हैगरेट उसकी तरफ बेचैनी से देख रहा था तो रौन ने दोहराया मंगल ग्रह आज रात बहुत चमक रहा है असामान्य तेजी से चमक रहा है हाँ पर हमारा मतलब जमीन के आसपास की किसी असामान्य चीज से था हैगरेट ने कहा तो तुमने कोई अजीब चीज नहीं देखी एक बार फिर रॉनन ने जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। आखिर उसने कहा, "जंगल में में बहुत से छुपे होते हैं।" रॉनन के के पीछे पेड़ों हलचल कारण लगायागरेट ने अपना एक बार फिर से धनुष उठाया परंतु यह एक और सेंटोर था जिसके काले बाल और काला ही शरीर था तथा तो वह रॉनन से ज्यादा जंगली दिख रहा था हेलो बन हैगरेट ने कहा सब ठीक है गुड इवनिंग हैगरेट आशा है तुम ठीक हो ठीक ही है देखो हम अभी रोनन से पूछ रहे थे कि क्या उसने यहां पर हाल में कोई अजीब चीज देखी है? बात है बात यह क्यों नहीं कौन घायल हो गया है क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो बहन चलकर रोनन के पास खड़ा हो गया उसने आसमान की तरफ देखा मंगल ग्रह आज बहुत चबक रहा है उसने इतना ही कहा हमने सुन लिया Hagrid ने हुए कहा, अच्छा अगर तुम में से किसी को भी कुछ दिखे तो हमें बताना ठीक है अब हम चलते हैं और, उस खाली से के पीछे -पीछे चल और वे अपने कंधों के पीछे से रोनन और बेन की तरफ देखते जा रहे थे जब तक कि वे पेड़ों की से दिखना बंद नहीं हो गए हैग्रेड ने चिटते हुए कहा कभी किसी सेंटो से सीधे जवाब की उम्मीद मत करो कम सितारे निहारने वाले चांद से नीचे की किसी चीज में उनकी दिलचस्पी ही नहीं होती है क्या यहाँ बहुत से हर ने पूछा हाँ थोड़े बहुत है वे ज्यादातर तो अपने काम से काम रखते हैं परंतु अगर हमें उनसे कुछ बात करनी होती है तो वे इतने भले हैं कि आ जाते हैं सेंटर्स बहुत गहरे होते हैं उन्हें बहुत कुछ पता होता है पर वे ज्यादा बताते नहीं हैं तुम्हें क्या लगता है जिसकी आवाज हमने पहले सुनी थी वह भी सेंटोर था हैरी ने कहा क्या वो आवाज़ तुम्हे घोड़ों की टाप जैसी लगी थी नहीं अगर हमसे पूछा जाए तो वह वही था जो यूनिकॉर्नों को मार रहा है इस तरह की आवाज हमने पहले कभी नहीं सुनी वे लोग घने काले पेड़ों के बीच चलते रहे हैरी गबराहट में अपने कंधे के पीछे देखता रहा उसे डरावना एहसास हो रहा था कि कोई उन पर नजर रखे हुए था वो बहुत खुश था कि उसके साथ हैग्रिड था और उसका धनुष था वे लोग रास्ते में एक मोड़ पर मुड़े ही थे कि तभी हरमाइनी ने हैग्रेड की बाह पकड़ ली हैग्रेड देखो लाल चिंगारिया वे लोग मुश्किल में है तुम दोनों यही रुको हैग्रेड चिल्लाया पग डंडी पर ही रहना हम लौट कर हैं उन्होंने सुना कि वह झाड़ियों को चीरता हुआ जा रहा था वे दोनों बहुत डरे हुए एक दूसरे की तरफ देखते रहे उन्हें चारों तरफ पत्तियों की सरसराहट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग घायल हो गए घायल हो। हुआ हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है परंतु अगर नेविल को कुछ हो गया हमारी गलती के कारण वह यहाँ पर है कुछ मिनट गुजर गए उनके कान सामान्य से ज्यादा चौकन्ने थे हैरी हवा की हर आहट हर चटकती टहनी की आवाज सुन सकता था क्या हो रहा था बाकी लोग कहाँ थे आखिरकार एक जोरदार आवाज ने हैग्रिड के लौटने की घोषणा की नेवल नेव फेंग उसके साथ थे हैग्रेड आग बबूला हो रहा था हुआ यह था कि मेल्फाए नेवल के पीछे चुपचाप आया था और उसने मजाक में नेवल को पकड़ लिया था नेवल आतंकित हो गया और उसने लाल चिंगारियां निकाल दी हम लोगों की किस्मत अच्छी होगी अगर तुम लोगों की उछल कूद के बाद भी हम कुछ पकड़ लें, ठीक है अब हम दल बदल लेते हैं डेविल तुम हमारे और हमायनी के साथ रहो हैरी तुम फेंग और इस मूर्ख के साथ जाओ हमें अफसोस है।, है। हैगरेट ने हैरी से फुसफुसाकर कहा परंतु तुम्हें डराने के लिए इसे ज्यादा मेहनत करनी होगी और हमें यह काम करना ही है इस तरह हैरी मेल्फाई और फेंग के साथ घने जंगल में चल दिया वे लगभग आधे घंटे तक जंगल के अंदर घुसते चले गए अब रास्ता दिखना लगभग बंद हो गया था क्योंकि यहाँ पर पेड़ बहुत घने थे हैरी ने देखा कि खून की धार अब ज्यादा मोटी हो चली थी एक पेड़ की जड़ों पर खून के छींटे थे जैसे वो बेचारा जानवर पास में ही दर्द से छटपटा रहा हो हैरी को बलूद के एक पुराने पेड़ की गुथी शाखाओं के बीच से सामने खाली जगह दिखी देखो वह बुदबुदाया और उसने मेल्फोया को रोकने के लिए हाथ उठाया जमीन पर कोई चमकीली सफेद चीज चमक रही थी वे उसके थोड़े करीब गए वह यूनिकॉर्न ही था और मर चुका था हैरी ने इतना सुंदर और दुखद दृश्य पहले कभी नहीं देखा था जहां वह गिरा था, वहां उसकी लंबी दुबली टांगे अजीब तरह से उलझी हुई थीं, और गहरे रंग की पत्तियों पर उसके बाल मोतियों की तरह सफेद बिखरे हुए थे हैरी ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया ही था कि तभी सरसराहट की आवाज के कारण वो जहां था, खड़ा था वहां पर ही खड़ा रह गया खाली जगह की कोने वाली झाड़ी हिली फिर छायाओं के बीच से नकाब पहने एक आकृति जमीन पर रेंगती हुई आई जैसे कोई जानवर शिकार करने जा रहा हो हैरी मेल्फोय और फ़ैंग जैसे मूर्ति बन गए चौगा पहनी आकृति यूनिकॉर्न के पास पहुंची उसने जानवर के बगल में लगे घाव पर अपना मुंह झुकाया और उसको खून पीना शुरू कर दिया मेल्फोय के मुँह से एक भयानक चीत निकली और उसने पलट दौड़ लगा दी फेंग ने भी ऐसा ही किया नकाबपोश आकृति ने अपना सिर उठाया और सीधे हैरी की तरफ देखा यूनिकॉर्न का खून उसके मुंह से आकृति अपने तभी उसके सिर में इतनी तेज दर्द हुआ जैसे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर के निशान में आग लगा दी गई हो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह पीछे की तरफ लड़खड़ उसने अपने पीछे टापो की आवाजें सुनी और फिर किसी ने उसके ऊपर से कूदकर जब उसने ऊपर देखा तो आकृति जा चुकी थी एक सेंटोर उसके पास खड़ा था वह रोनन या बेन नहीं था वह उनसे अधिक युवा था उसके सफेद भूरे बाल थे और शरीर पीला सुनहरा तुम ठीक तो हो सेंटॉन ने पूछा और हैरी को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया हाँ धन्यवाद वह क्या था ने जवाब नहीं दिया निगाह उस निशान पर पड़ी जो हैरी के माथे पर लाल सुर्ख चमक रहा था वह बोला तुम हैरी पॉटर हो बेहतर होगा कि तुम हैग्रिड के पास वापस लौट जाओ जंगल इस वक्त सुरक्षित नहीं है खास तौर पर तुम्हारे लिए क्या तुम सवारी कर सकते हो इस तरह तुम जल्दी पहुंच जाओगे मेरा नाम है। उसने अपने अगले पैरों को झुकाते हुए कहा ताकि हैरी उसकी पीठ पर चढ़ सके अचानक खाली जगह के दूसरे छोर से टापो की आवाजें आईं। रोनर और, और बैन पैरों को चीरते हुए आए वे हाफ रहे थे और उनके शरीर पसीने से लथपथ थे फिरें बैन ने गरजते हुए कहा तुम ये क्या कर रहे हो तुम्हारी पीठ पर एक इंसान बैठा है तुम्हे शर्म नहीं आती क्या तुम कोई साधारण खच्छर हो तुम्हें पता है ये कौन है खिलाफ नहीं जाएंगे क्या हमने ग्रहों की गतिविधियों में यह नहीं पढ़ाए की आगे क्या होने वाला है रोनन ने बेचैन होकर जमीन पर अपने पंजे पटके मुझे विश्वास है फिर ने सोचा होगा कि वह सही काम कर रहा है उसने अपनी उदास आवाज में कहा बेन ने अपने पिछले पैरों को गुस्से से पटका सही काम सही और गलत से हमें क्या लेना देना को सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि क्या भविष्यवाणी की गई है यह हमारा काम नहीं है कि हमारे जंगल में भटकने वाले इंसानों के पीछे हम गधों की तरह दौड़ते फिरे फिरिंस अचानक गुस्से में अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और हेरी को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसके कंधे पकड़ने पड़े क्या तुमने उस यूनिकॉर्न को नहीं देखा फिरिंस ने बैन से चीख कहा क्या तुम यह नहीं जानते हो कि उसे क्यों मारा गया है या तुम्हे ग्रहों ने यह वह रहस्य नहीं बताया मैं खुद को जंगल में छिपी उस चीज के खिलाफ करता हूं, बेन, हाँ चाहे इसके लिए मुझे इंसानों का साथ ही क्यों न देना पड़े और फिर इन दौड़ लगा दी हैरी उसे जितनी अच्छी तरह से पकड़ सकता था पकड़े रहा वे पेड़ों के बीच चलते रहे रोनन और बैन काफी पीछे छूट गए थे हैरे को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा था बेन गुस्से में क्यूँ है उसने पूछा वैसे वह चीज क्या थी जिससे आपने मुझे बचाया है फिरेंज इतना धीमा हो गया कि वह लगभग लग लग पैदल चलने लगा उसने हैरी को चेतावनी दी कि वह अपना कर रखे। क्योंकि कई शाखाएं परंतु का जवाब नहीं दिया वे खामोशी से इतनी देर तक पेड़ों के बीच चलते रहे की हैरी ने सोचा की फिरेंज अब उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता जब वे लोग बहुत ज्यादा घने पेड़ों से गुजर रहे थे तो फिरेंज अचानक रुक गया हैरी पॉटर क्या तुम जानते हो यूनिकॉर्न का खून किसका माता है नहीं हैरी ने कहा जो इस अजीब सवाल से चौंक गया था हमने जादुई काढ़े में सिर्फ इसके सींग और पूंछ के बालों का इस्तेमाल किया है इसलिए क्योंकि यूनिकॉर्न को मारना एक राक्षसी काम है बोला, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है सिर्फ वही पाप कर सकता है यूनिकॉर्न का खून आपको जिंदा रखेगा चाहे अब मौत से एक इंच भी दूर हो परंतु भयानक कीमत पर आपने खुद को बचाने के लिए पवित्र और असहाय जीव को मारा है और इसलिए आपकी जिंदगी अधूरी होगी शापित होगी उसी पल से जब उसका खून आपके को छुएगा। हैरी ने फिरेंज के के सिर के पीछे की तरफ़ घूरा, जो चांदनी में चितकबरा चांदी जैसा चमक रहा था परंतु कौन इतना काबला होगा उसने कहा अगर आपको हमेशा के लिए छाप मिलने वाला है तो इससे तो मौत बेहतर है है ना सच है फिरेंज सहमत हुआ जब तक कि आपको सिर्फ तभी तक जिंदा रहना हो जिसके बाद आप कुछ और पीने वाले हो कोई ऐसी चीज जो आपको पूरी शक्ति और ताकत दिला देगी कोई ऐसी चीज जिसे पीने के बाद आप कभी नहीं मर सकते मिस्टर पॉटर क्या तुम्हें पता है इस समय स्कूल में क्या छिपा हुआ है पारस पत्थर जाहिर है आयु बढ़ाने वाला अमृत परंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने शक्तिशाली बनने के लिए कई साल इंतजार किया है जो जीवन से चिपका हुआ है और अपने मौके का इंतजार कर रहा है ऐसा लगा जैसे हैरी का दिल किसी लोहे के शिकंजे में जकड़ लिया गया हो पेड़ों की सरसराहट के ऊपर उसे एक बार फिर वही बातें याद आई जो हैग्रिट ने उसे उस रात को बताई थी जब वह पहली बार मिले थे कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया है हमें लगता है कि यह बेकार की बात है हमें नहीं लगता कि उसमें इतनी इंसानियत थी कि वो मर जाता क्या आपका मतलब है हैरी ने दबी आवाज में कहा वह वॉल हैरी हैरी तुम ठीक तो हो हरमाय पंगडंडी पर उनकी तरफ भागती आ रही थी और कहा वह नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था यूनिकॉर्न मर चुका है, है, है उस पीछे वाली खाली जगह पर है मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ फिर अंजबु जब हैग्रेड यूनिकॉर्न को देखने के लिए जल्दी से गया अब तुम सुरक्षित हो हैरी उसकी पीठ से फिसलकर उतर गया गुडलक हैरी पॉटर फिर ने कहा ग्रह नक्षत्रों को पहले भी गलत पढ़ा गया है और ऐसा करने में से भी गलतियां हुई है मुझे आशा है यह भी एक ऐसा ही मौका होगा वह मुड़ा और कांपते हुए हैरी को पीछे छोड़कर टापे भरता हुआ जंगल की गहराइयों में चला गया रॉन उनके लौटने का इंतजार करते करते अंधेरे हॉल में ही सो गया था जब हैरी ने उसे हिलाकर जगाया तो वो क्वेडिज के फाउल के बारे में कुछ चिल्लाया कुछ ही पल में उसकी आंखें चौड़ी हो गई जब हैरी ने उसे और हमारी को यह बताया शुरू किया कि अंधेरे जंगल में क्या हुआ था हैरी से बैठा नहीं जा रहा था वह आंख के सामने इधर से उधर घूम रहा था वह अब भी कांप रहा था इसने वर्ल्ड के लिए पत्थर चाहता है और वर्ल्ड जंगल में इंतजार कर रहा है और इतने समय से हम सोच रहे थे कि स्नेफ सिर्फ अमीर बनने के लिए उसका नाम मतलब रॉन ने दहशत में फसूस हुए कहा जैसे उसे लग रहा हो कि वर्डेमोट उनकी बातें सुन सकता है हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी ने मुझे बताया, परंतु उसे वॉल्डेमोट वापस लौट रहा है बेन सोचता है कि वॉल्डेमोट जब मुझे मार रहा था तो फिर को ऐसा होने देना चाहिए था मुझे लगता है शायद यह भी सितारों में लिखा हुआ है उसका नाम लेना बंद करो रॉन झिल्लाया तो मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार करना है कि वो पत्थर चुरा ले हैरी तेजी से बोलता जा रहा था। फिर मौत वापस आ जाएगा और मुझे खत्म कर देगा मुझे लगता है तब जाकर बेन को खुशी मिलेगी। हरमाइनी बहुत डरी हुई दिख रही थी परंतु उसने तसल्ली देने वाली एक बात कही हैरी सब कहते हैं कि तुम जानते हो कौन सिर्फ एक आदमी से डरता है डम्बल से अगर डम्बल डोर है तो तुम जानते हो कौन तुम्हें छू भी नहीं सकता वैसे भी कौन कहता है कि सेंटो हमेशा सही होते हैं मुझे तो यह भविष्यवाणी करने जैसा लगता है और प्रोफेसर मैगोनिकल कहती कि जादू की एक बहुत ही और अनिश्चित शाखा है आसमान में उजाला होने तक उनकी बातें खत्म नहीं हुई वे थके हारे अपने बिस्तर पर गए उनके गले दुख रहे थे परंतु रात के आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुए थे जब हैरी ने अपनी चादर खोली तो उसके नीचे उसका अदृश्य चौगा तय किया हुआ रखा था उसके साथ एक कागज भी था वक्त जरूरत के लिए